श्री, श्री राम श्री राम कथा श्रीरामकृष्णकमृत दक्षिण श्रीरामकृष्ण भक्त ठनठने तृतीय हरि कथा प्रसंगे संध्या प्राप्त प्रभु श्रीरामकृष्ण लघुखट्टायां उप्य माश्चिता कौती क्रमण देगृह दवताजनम आरब्धम शंखघंटावाद प्रवर्त स्म मटर् महोदय अदय रात्रिवास क्यों श्री प्रभु मटर्महाश्तमें वाची का श्रावित अवदत्महाशय पठतिमाराजयमलचरिता जयमलनामाको नृपस् शुद्धमति अवचनीया तस् श्रीकृष्ण प्रीति ही। भूते याजने सुद्रणो यदृढ़ो नियम पाषाणरेखे न्यूनाति विरही श्यामसुंदरनामक श्री विग्रहसेवा तपन्न अनदेवी देवा ना दसदंड तदीय सेवायाषति सदा गच्छतुवा, दृढ़नेम सन्ज्य गद्राघात सीव परावृत् न प्रतियोगी राजा पश्य प्रतिगी राजल आगम्य आचक्रमपस्यादेश सैनियाद रने असमर्थ सुवीक्षण क्रमेगम्युर्ग्यतेपु तथापी ती मोग माता तस्यागत्य तस्गत करोधध्वनि उद्विघ् सती स्वस्तक सर्वस्व गृहीतनाश्चा तथा तव किय आग्रहो नास्ति जयमलः प्रिक्षति मातः कथं दुःखभावः येन दत्तं स एव नेष्यति तत्र किमहं कुर्यां स एव रक्षति चेत् को ग्रहीतुं क्षमः अत एवास्माकं समेशाम उद्यमेन किं श्यामलसुन्दरश्च इत आरूढतुरङ्गः युद्धार्थञ्च गतो धृतशस्त्रः एकाकी भक्तस्य आगम्य एकाकुसैन्यगण द्वारी। समाप्त स्विद्वार सनोंपो निर्गम्य ददर्श हय धर्मासर्वांगनाशिकया स्वत पृछति को मे स्व आरोह को वे मंदर मानिय बबंध सर्वे वदी क आरूढ़ को वबंध वो जानी न जानीमहे कदा चलितो युद्धार्थम, सनीता संशयिता सन्पचित ससैन्यसनापति युद्धाथ योधस्थन गश्यति शो सैनियास्याशयता प्रधानो राजल शिष्य सविस्म त प्रक्ष तत्ले सद्वंदी नरपति गलवस्त्र सन् चकार बहुसपरिया आगम्य जयमल महाराजाग्रवेदय किंचितित्तरांजलि कथम कुम युद्ध तवेको यैन्य परमाच्च त्रैलोक्य विजयी नाह मर्थम याचे राज्यम न याचे, पर मम राज्यम चल ददा गृहा श्याम सैन्य स योद्धु आगत तैया प्रीतिवृतिय वैन्याजान यमह अक्षम हूं दर्शन मत्रेन मम चितचोरयत जयमलनावगत एतत एकमल प्रभो कर्म प्रतियोगी धृत कृष्ण कृपा प्रतिगी नृप एतत्पर्य अबुद्यत धतजयमलप कौती स्तवन यदीय श्यामलैन्यंगीकु पाठावसनेी प्रभु मास्टमहाशन सहाल सहालपति भक्तमलग्रंथ एकक्षतुष्ट कौंतरंग जनकसुखदेव श्रीरामकृष्ण किस तौ आरोही सन सेना चकार सेनाशकार कि मास्टर महाशय भक्तो विश्वासो आवाय, देवं आरोहि रूपं दूप यथार्थम अपश्य वेत न बोधुम शक्नो स आरो सन आगं शक्नो किंतु ते तम सत्यम कि अप्यन श्रीरामकृष्ण सहा ग्रथे विद्यते परम विदे से परतु भिन्नमता निंदस्तु प्रातः उद्यानपथे दंडा सन् प्रभु आलपति मणिवदति अहम तर् अगम्य स्थाया श्रीरामकृष्ण अस्त युष्मा भूय आगम्य के कोश्या साधुम साधु जना केवलं दृष्टि ग्छति भूयसा आयासी किमि निर्वाक श्री प्रभु स्वयम प्रश्न श्री श्रीरामकृष्ण मणि प्रति अंतरंगो नासी चेत किसी अतरंगोना आत्मीय स्वजन यथा जनक सुनु भ्राता शसा वच् तुन कथम आयासि सुखदेव ब्रह्मज्ञा जनक उप उपग जनको ब्रूते प्राग दक्षिणे सुखदेव जगदे आदो उपदेशो लब्धे लथं दक्षिणा दाँ श जनको हसन अवासी अवादीत तव ब्रह्मज्ञानो समुदीते कि गुरशिष्यबोध अवशिष्येत अत आदौ दक्षिणाप्रसङ्ग उत्थापितः